वृद्धि और परिवर्धन चौदह भाग वृद्धि के दो प्रकार आम जैसे बहुवर्षी पौधे के उदाहरण पर थोड़ी और बात करते हैं क्या इनमें पेड़ लगातार बढ़ता रहता है क्या इन पेड़ों की वृद्धि के साथ साथ इनकी पत्तिया का आकार भी बढ़ता जाता है तुमने देखा होगा कि कई पेड़ों पर हर साल पतझड़ होता है पतझड़ के बाद फिर से नई पत्तिया आ जाती हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इन पेड़ों में तने की वृद्धि तो असीमित होती है जबकि पत्तियों की वृद्धि सीमित होती है यदि फलों को पेड़ पर ही लगा रहने दें, तो उनका क्या होता है क्या वे असीमित रूप से बढ़ते रहते हैं? या क्या उनकी वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है प्रयोग दो में हमने वृद्धि को नापने के लिए सिर्फ लंबाई को देखा वैसे वृद्धि को कई तरह से नापा जा सकता है जैसे हम पौधे या जंतु के वजन में वृद्धि को देख सकते हैं। पौधे के तने में मोटाई में वृद्धि को देख सकते हैं, उसकी शाखाओं में तथा फाइल में वृद्धि को देख सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या पेड़ पौधे लगातार वृद्धि करते रहते हैं? क्या आम तौर पर जंतुओं की वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है इन प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा करो अपने निष्कर्ष उदाहरण व तर्क सहित लिखो वृद्धि का अनुपात। तुमने शायद अनुपातों की छोटी और बड़ी की तुलना करके नहीं देखा होगा वैसे तो एक ही पेड़ की छोटी पत्ती और बड़ी पत्ती एक जैसी ही दिखती हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई छोटी पत्ती बड़ी होती है तो उसकी वृद्धि किस प्रकार होती है जैसे क्या उसकी सिर्फ लंबाई बढ़ती है या लंबाई चौड़ाई समान रूप से बढ़ती है आवो इस बात की जांच करें। प्रयोग तीन किसी दो बीजपत्री पौधे और किसी एक बीजपत्री पौधे की पांच पांच पत्तियां लाओ। ध्यान रखना कि सब पत्तिया अलग अलग आकार की हो यानी कुछ पत्तिया एकदम छोटी हो कुछ मझली हो और कुछ बड़ी बड़ी जैसे तुम बेशरम या चांदनी की पत्तिया ला सकते हो और घास की पत्तिया ला सकते हो जरूरी यह है कि बेशरम और घास दोनों की अलग अलग आकार वाली पत्तिया लाओ। तालिका तीन अपनी कापी में बना लो इसी प्रकार की तालिका घास की पत्ती के लिए भी बनाओ। अब प्रत्येक पत्ती की लंबाई व चौड़ाई नाप कर तालिका में लिखो लंबाई डंटले के ऊपरी सिरे से लेकर पत्ती की नोक तक नापना तथा चौड़ाई वहां से नापना जहाँ पत्ती सबसे ज्यादा चौड़ी हो तालिका तीन पत्तों की वृद्धि पौधे का नाम पत्ती क्रम संख्या पत्ती की लंबाई पत्ती की चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई का अनुपात सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक लंबाई में चौड़ाई का भाग देकर अनुपात निकालो और इसे भी तालिका में लिखो तालिका के आधार पर बताओ कि क्या पत्ती पत्ती के के बड़ी होने के साथ दो बीजपत्री पत्ती में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी बदलता है या लगभग समान रहता है एक बीजपत्री पत्ती में वृद्धि के साथ लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की क्या स्थिति रहती है क्या तुमने कभी इस बात पर विचार किया है कि वृद्धि में अनुपात का यह मामला इंसानों में किस तरह काम करता है जैसे क्या एक छोटे बच्चे की ऊंचाई में वृद्धि और मोटाई में वृद्धि एक ही अनुपात में होती है एक आसान उदाहरण लेते हैं